चलता फिरता हैट, एन 900 फिर हिंदी रूपांतर कविता सत्तू प्रसाद आवरण रेखांकन रामबाबू अनुराग ट्रस्ट चिकू एक बिलोटा था वह अलमारी के सामने फर्श पर बैठकर एक मक्खी को पकड़ने की कोशिश कर रहा था अलमारी के बिल्कुल किनारे पर ही एक हैट रखा हुआ था चिक्कू चिक्कू ने मक्खी को उस पर बैठे हुए देखा वह खुदा और अपने पंजे से हेड को जकड़ लिया लेकिन हैट अलमारी से सरक गया चिक्कू की पकड़ ढीली हो गई और वह धड़ाम से नीचे गिर पड़ा फिर हैट उड़ते हुए उसके ऊपर आ गिरा अब चिक्कू कहा था शेखर और मैं अपनी कपरिंग बुक में वैसे थे वह हैट को चिक्कू पर गिरते हुए देख नहीं पाए थे हालांकि उन्होंने कुछ अजीबो आवाज जरूर सुनी थी शेखर यह देखने के लिए मुड़ा कि क्या हुआ फर्श पर हैट पड़ा हुआ था वह उसे उठाने के लिए गया लेकिन जैसे ही वह नीचे झुका चिल्ला उठा कोई मेरी मदद करो क्या हुआ मैंग ने पूछा अरे यह जीवित है कौन हेड क्या भी है ल, ल, लेकिन यह है मैंग, ने उसे देखने के लिए। मैंग उसे देखने के लिए उठा। हैट उनकी और, और दौड़कर सोफे पर चढ़ गया शेखर उसकी दायिनी ओर कूद गया इसी बीच है बीचो बीच रुक गया यह सब देखकर लड़कों का दिल धड़कने लगा है कूदे और तेजी से कमरे के बाहर भागी जैसे ही वे रसोई घर में पहुंचे उन्होंने अपने पीछे दरवाजे को धड़ाम से बंद कर लिया इस बारे में मैं कुछ नहीं कर सका होलगर मैं प्लेट में आराम से पड़ा हुआ था और मेरी सुनहरी चिकनी आंखों को वेली कनखी से देख रही थी ओह कितना बढ़िया मेरा स्वाद था रसोई ने मुझे बहुत अच्छी अच्छी चीजों से बनाया था सूजी दूध मक्खन और किशमिश लेकिन वेली ने चम्मच से मुझे कुरेदा और छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जैसे कि मैं कोई बेसवासी चीज थी उसने उठाया और जैसे ही चम्मच से मुंह में डाला उसने ध्यान दिया कि अन्य सभी बच्चों की प्लेटें खाली हो चुकी हैं वह सतर्क होकर जेब में सतर्क होकर उसने जेब में मुझे डाल दिया टीचर ने उसे यह सब करते हुए नहीं देखा उन्होंने अपनी पूरी पुडिंग खत्म करने के लिए वेली की तारीफ की फिर हम सोने के लिए ऊपर गए मेरी सुंदर सुनहरी मक्खनी आंखें अदृश्य हो गई उसकी जेब के अंदर से मैं टपकने लगा और सीढ़ियों पर वेली की फ्रॉक में मोझे में और उसकी चपड़ों के नीचे फैल गया ऊपर के आराम घर से वेली ने अपनी पोशाक उठाई और मुझे पूरी तरह फेंक दिया दूसरे बच्चे जो उधर से फर्श पर गुजर रहे थे अनजाने ही अपने कदमों से उन्होंने मुझे कुचल दिया और मैं उनके जूते के तलवे में चिपक गया जल्दी मैं सब जगह उपस्थित था खिड़की पर बिस्तर के बीच में फर्श के मध्य में यहाँ तक कि बिस्तर में फी मेरी वजह से तकिए कम्बल मोजे कुर्सी मेज सभी मेले हो गए मैं जानता था कि यह शरारत मेरी वजह से हुई लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता था जब टीचर आई तो उन्होंने बेली को खूब फटका महरी ने मुझे उठाया और जो कुछ मैं शेष बचा था उसे उठाकर भयंकर कूड़ेदान में फेंक दिया अब मैं यहां हूँ मेरे जीवन का यह सबसे दुखद अंत था फिर भी मैं अपने सुनहरी चिकनो आंखों वाल चिकनी आंखों वाला बहुत ही स्वादिष्ट पुडिंग था मेरा दुर्भाग्य और गर्भ पुख मैं एक सुंदर साबुन की टिकिया था गोल और गुलाबी मैं बहुत ही सुगंध से भरा हुआ था निश्चित ही अपनी इतनी तारीफ करना अच्छी बात नहीं है यह शेखी बगाने जैसी बात है लेकिन मैं वाकई बहुत बढ़िया साबुन की टिकिया था महरी ने मुझे उठाया और वॉश मेसिन के पास रख दिया मैं बहुत उत्सुक था झाग फेंकने के लिए टर्मो वॉश मेसिन के पास आया उसने नल खोला और मुझे उठा लिया अपने शरीर पर ठंडा पानी पड़ने से मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा था मैंने झाग फेंकना शुरू किया और बहुत ही बढ़िया खुशबू फैल गई तभी टर्मो ने अपनी हथेली को बहुत जोर से दबाया और मैं हवा में उछल गया यह मेरे लिए बहुत ही भयावहत था सौभाग्य से उसने मुझे फिर से पकड़ लिया मैंने पहले सोचा कि यह अचानक ही हुआ होगा लेकिन मैं गलत था ऐसा जानबूझ किया गया था उसने मुझे उसने फिर मुझे छोड़ दिया और फिर छोड़ दिया और फिर छोड़ दिया और फिर मैं मृत्यु से बुरी तरह डर गया और झाँक फेंकना भूल गया अंततः मैं एक धमाके के साथ फर्श पर आ गिरा इससे पहले कि टर्मो मुझे उठाता, कुरलो दौड़ता हुआ आया और मेरे ऊपर फिसल पड़ा बहुत आसान है यह जानना की क्या हुआ होगा कुरलो नीचे गिर पड़ा और रोने लगा फर्श से उछल लॉकर के नीचे पहुंच गया अब मैं भयंकर दिख रहा था पूरी तरह टूटा फूटा और धूल मिट्टी से समा हुआ मैं डर गया कि अब मैं कभी भी झाग नहीं फेंक सकता और किसी को फिर से साफ नहीं कर सकता मुझे अपने लिए भी दुख था और दूसरों के लिए भी मैंने सुना कुरलो चिल्ला रहा है वो अपने घुटनों को साफ कर रहा था बच्चे जब लंच के लिए कमरे में आए तो मैंने टीचर को उन्हें उन बच्चों को डांटते हुए सुना उनके हाथ गंदे थे क्योंकि मैं गुम हो गया था मैंने प्रिंसिपल को मेहरी से कहते हुए सुना कि वाशरूम में कोई साबुन क्यों नहीं है मैं बहुत दुखी था लेकिन मैं गुस्से में भी था भयंकर गुस्से में अगर मैं कभी लॉकर के नीचे से बाहर आ पाता तो अपने रिश्तेदारों के पास जाकर कहता कभी भी टर्मो के हाथ में छाग मत छोड़ना और कभी भी उसे साफ मत करना उसे वैसा ही गंदा बने रहने देना जिसे कोई पसंद नहीं करता साधारण सैमन काम पर गया दूर तर चालाक लोगों की कहानियां मशहूर होती हैं और उतनी ही मशहूर होती हैं नौजवान और गोबर गणेशों की कहानियां ये भी एक ऐसी ही कहानी है ये कहानी है इंग्लैंड के एक लड़की की जिसका नाम सैमन था जिन्हें के उसके अंदाज साधारण होने की वजह से लोग उसे साधारण सैमन बुलाते थे सैमन अपनी माँ के साथ इंग्लैंड के एक पिछड़े इलाके में रहता था उसके पिता की मृत्यु हो गई थी इस वजह से उसकी मां को उसके और खुद को खाने के पहन और पहनने के इंतजाम में कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी जब साइमन बड़ा हो गया और काम करने लायक हो गया तब उसकी माँ ने उसे एक भले बुजुर्ग के हक हाँ काम पर लगा दिया साइमन के अच्छे काम से खुश होकर उस भले बुजुर्ग व्यक्ति ने उसे पुरस्कार में एक बड़ा सा सोने का टुकड़ा दिया साइमन उस बड़े सोने के टुकड़े को उठाकर घर की ओर चला लेकिन गर्मी बहुत ज्यादा थी और वो थका हुआ था चलते चलते उसकी मुलाकातें घोड़सवार से हुई सामन ने सोचा कि वो घोड़े पर सवार होकर घर जल्दी पहुंच सकता है इसलिए उसने उस घोड़े घोड़सवार को सोना देकर घोड़ा ले लिया जब वो घोड़े पर सवारी करते करते थक गया तो घोड़े से नीचे उतर आया तब घोड़े ने उसे दुलत्ती मारी और वह भागने लगा सही समय पर उसने घोड़े को पकड़ लिया वह उसे खींचता हुआ आगे चला आगे रास्ते में उसकी मुलाकातें किसान से हुई किसान के पास गाय थी सामन सोचा कि क्यों ना घोड़े को गाय से बदल ले गाय दूध देती है और दुलत्ती भी नहीं मारती और उसने घोड़े के बदले गाय ले ली लेकिन जब साइमन ने गाय से दूध दूने की कोशिश की तब गाय ने दूध नहीं दिया तभी उधर से एक आदमी अपने सुअर के साथ बाजार की ओर जा रहा था उसने साइमन को सुअर के बदले गाय लेने के लिए मनाया और वो बड़ी आसानी से मान गया साइमन सुअर को अपने घर की ओर ले जाने को खींच रहा था लेकिन सुअर उल्टी दिशा में जाने के लिए अड़ गया था उसी समय उधर से एक आदमी अपने बत्थक के साथ जा रहा था साइमन ने सुअर के बदले बत्तक लेने का इरादा किया और बत्तक लेकर घर की ओर बढ़ने लगा जब वो घर पहुंचने वाला था सहयोग से उसे एक आदमी मिल गया जिसके पास चक्की का पत्थर था उसने सैमन से कहा बत्तक तो मामूली पक्षी है लेकिन हर किसी के पास चक्की नहीं होती इसलिए सैमन ने बत्तक के बदले चक्की का पत्थर ले लिया लेकिन उसे ये सोने के टुकड़े ज्यादा भारी लगा इसलिए उसने चक्की को अपने घर के बाहर के कुएं में फेंका और हल्के शरीर और हल्के दिमाग से अपनी बूढ़ी माँ के पास चला गया अनुराग ट्रस्ट लखनऊ